पुराण शिवपुराण रुद्रसंहिता जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं पार्वती देवी के पति हैं समस्त देवताओं से उत्तम हैं जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं जिनके पांच मुख दस भुजाएँ और प्रत्येक मुख मंडल में तीन तीन नेत्र हैं जिनके ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है अंग कांति कर्पूर के समान गौर हैं, जो दिव्य धारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजुट धारण करने वाले हैं जो हाथी की खाल पहनते और व्या ओढ़ते हैं जिनका स्वरूप शुभ है जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं जिनके आगे आठों सिद्धियाँ निरंतर नृत्य करती रहती हैं भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं जिनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है उन भक्त वश् शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें, यथा सांबाए सदा शिवाय नमः आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे फिर परमात्मा शंभु को आत्मन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए वेद मंत्रों अथवा समन्त्रक चतुर्थंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराए स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिरा कर अभिषेक करें वेद मंत्रों के ग्यारह नामों द्वारा यथावकाश जलाथारा वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पूछे फिर आत्मार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल जौ गेहूं मूंग और उड़द अर्पित करें, फिर पांच मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल सलपत सतपत्र शंख पुष्प धतूर, मंदार द्रोण पुष्प बुमा तुलसीदल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर परा भक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्यादि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे फिर प्रसन्नता पूर्वक गंगुल और अगरू आदि की धूप निवेदन करे तदनंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे उसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दे और भावभक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें रूपम देसो देोगम देकर क्ति फल नमोस्तुते प्रभु शंकर आपको नमस्कार है आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए यश दीजिए भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए